लेखक आचार्य मनोज पांडे ग्यारह दहशलो के यजुर्वेद प्रथम अध्याय एकादश मंत्र भाषा यज्ञाला कैसे बनाने चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया गया है रात स्वर भी पृथ्व्या उपस्थित नहीं हव्य रक्ष ग्यारह पदार्थ हे मैं जिस यज्ञ को भूताय प्राणियों के सुख तथा अराते दारिद्रय आदि दोषों के नाश के लिए आदित्य प्रकाश के उपस्थे गुणों में साध्यामी स्थापना करता हूं और ट्वा उसकी कभी न नहीं छोड़ता हूं। हे विद्वान लोगों, तुमको उचित है कि पृथ्व्याम विस्तृत भूमि में दुर्या अपने घर दृहनताम बढ़ाने चाहिए मैं पृथ्व्या के जिन गृहों में स्व जलादि सुख के पदार्थों को अभिविखेशम सब प्रकार से देखू और उर्वंत्रिक्षम उक्त पृथ्वी में बहुत सा अवकाश देकर सुख से निवास करने योग्य स्थान रचकर आपको अनवे प्राप्त होता हूँ हे अग्नि जगदिश्वर, आप हव हमारे देने लेने योग्य पदार्थों की रक्ष सर्वथा रक्षा कीजिए भावार्था इस मंत्र में श्रेष अलंकार है और ईश्वर ने आज्ञा दी है की यह मनुष्य लोगो मैं तुम्हारी रक्षा इसलिए करता हूँ कि तुम पृथ्वी पर सभी प्राणियों को सुख पहुँच तथा तुमको योग्य है कि वेद विद्या धर्म का अनुष्ठान और अपने पुरुषार्थ द्वारा विविध प्रकार के सुख बढ़ाने चाहिए तुम सब ऋतुओं में सुख देने वाले योग्य आकाश युक्त सुंदर घर बनाकर सर्वदा सुख सेवन करो और मेरी सृष्टि में जितने पदारे है उन सब में अच्छे अच्छे पदार्थों को खोजकर अथवा अनेक प्रकार की विद्याओं को प्रकट करते हुए फिर उक्त गुणों का संसार में प्रचार करते रहो कि जिससे सब प्राणियों का सब प्रकार के उत्तम सुख बढ़ता रहे तथा तुमको चाहिए की मुझको सब जगह व्याप्त सबका साक्षी सबका मित्र सब सुखों का बढ़ाने वाला उपासना के योग्य और सर्वशक्तिमान जानकर सबका उपकार विविध विद्या की वृद्धि धर्म में प्रवृत्त धर्म से निवृत्त क्रिया कुशलता की सिद्धि और यज्ञ क्रिया का अनुष्ठान आदि करने में सदा प्रवृत्त रहो यहाँ यज्ञशाला बनाने की बात हो रही है या फिर ऐसा ही है पहली यज्ञशाला मानव की स्वयं की शरीर है दूसरी यज्ञशाला उसकी आत्मा है जिसमें परमेश्वर रहता है तीसरी यज्ञशाला शाला वह घर या महल है जिसमे मानव अपने परिवार और प्रजाओं के साथ रहता है यह तीन प्रकार की यज्ञ शाला जिनको बनाने में बहुत ही सावधानी के साथ कार्य करना है एक और यज्ञशाला है जिसको हम भौतिक यंत्र के रूप है परमेश्वर द्वारा रचित भूताय अर्थात पंच तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश जो प्राणियों को सुख देने के प्रमुख कारण मानव शरीर इसको तुम कभी भी ऐसे ही स्वतंत्र मत छोड़ो इसका सही शास्त्रोक्त विधि विधान से सुसज्जित करके इसे अपने हर प्रकार की दरिद्रता आदि दोषो को दूर करने के लिए यथा योग्य उपयोग कीजिए स्वयं के अस्तित्व को ऐश्वर्यशाली बनाने के लिए जल आदि शुद्ध पदार्थों से इसको निरंतर स्वच्छ और निर्मल करते हुए अच्छी प्रकार से इसकी देखभाल कीजिए और इसका निरंतर विकास करते रहें अर्थात हर प्रकार के ज्ञान विज्ञान ब्रह्मज्ञान का अर्जन करके इसको हर प्रकार से शक्ति संपन्न कीजिए यह तुम्हारे आत्माओं के लिए तुम्हारे सबसे बहुमूल्य घर के सामान है इसके अंदर तुम निवास करके ही तुम अपने सभी मनोरथों को सिद्ध कर सकते हो क्योंकि शरीर के अंदर जो अवकाश रिक्त स्थान है उसमें मन अपने सहयोगी इंद्रियों के साथ निवास करता है यह शरीर ही तुम्हारी पृथ्वी के समान है और इसके केंद्र में तुम इसकी नाभि के ऊपर तुम स्थापित हो या स्थित हो वेद ज्ञान को धारण करने वाले आदित्य सूर्य के समान तुम आत्मा प्रकाश रूप अपनी किरणों को सम्पूर्ण पृथ्वी रूप अपनी शरीर में फैला रहे हो इस प्रकार से स्वयं को जानकर विद्वानों की तरह मुझे ज्ञान से प्राप्त करके जो मैं सभी ऊर्जाओं का प्रमुख स्रोत अग्नि अग्निवे समर्पण करो ऋषियों की प्रयोगशाला यज्ञशाला है मेहर शैयाज्ञ वल अपने यज्ञ आश्रम के अंत्यवासी विद्यार्थियों को यज्ञ विज्ञान की मूर्ताओं का बोध करा रहे थे मेहर शैयाज्ञ वल यज्ञ विज्ञान के महान अनुसंधान ऋषि थे वह सुदीर्घ काल से यज्ञ विज्ञान पर व्यापक सूक्ष्म व गहन अन्वेषण करने में तल्लीन थे इसी उद्देश्य से उन्होंने राजाओं व ऋषियों में समान रूप से सम्मानित महाराज जनक के राज्य के इस उत्तम में इस आश्रम की स्थापना की थी उनका फैला हुआ था इसमें छोटी बड़ी अनेकों यज्ञशालाएं थी जिनमें निरंतर अनुसंधान कार्य होते रहते थे इन यज्ञशालाओं में विविध प्रकार के आकार प्रकार वाले यज्ञ कुंड थे त्रिकोण चतुष्कोण शटकोण शत सहस्रक मलदल वाले मंडलाकार कुंभाकार और भी न जाने कितने आकार प्रकार वाले भांति की माप वाले यज्ञ कुंड यज्ञ वेदियाँ यहाँ थी कई यज्ञ तो यहाँ ऐसी भी थी जिनमें किसी तरह का कोई यज्ञ न था बस प्रयोग परीक्षण के लिए विविध प्रकार के उपकरण यहाँ लगे हुए थे महर्षि के इस आश्रम में विस्तीर्ण औषधि उद्यान एवं सघन अरण्य भी थे औषधि उद्यान में सभी तरह की औषधियाँ लगी थीं, जिनका प्रयोग यज्ञ के अलग अलग वैज्ञानिक विधानों में किया जाता था पास के सघन अरण्य में भिन्न भिन्न प्रजातियों के वृक्ष संरक्षित थे जिनकी काष्ट संविधाएं यज्ञ के वैज्ञानिक प्रयोगों में काम आती थी इस आश्रम की सुविस्तीर्णता में आश्रम का अपना कृषि क्षेत्र भी था जिनमें विभिध फसलों को उगा उन पर यज्ञ के वैज्ञानिक प्रभावों का परीक्षण किया जाता था महर्षि उद्यान एवं अरण्य में व्यवहार करने वाले पशु पक्षियों को भी अपनी यज्ञ प्रयोगशाला का अभिन सदस्य मानते थे उनका कहना था कि यज्ञ केवल मानवों के लिए नहीं केवल धरा के लिए भी नहीं यह तो समस्त सृष्टि के लिए है इसलिए सभी को इसमें भागीदार होना चाहिए और सभी को इससे लाभान्वित होना चाहिए याज्ञ वल्य के यज्ञ आश्रम में एक ऐसा भी क्षेत्र था जहाँ सभी का प्रवेश संभव न था इस क्षेत्र की यज्ञ में सृष्टि संचालन जीवन संचालन में विग्रह उत्पन्न करने वाली जीवन की संपन्नता संपदा का विनाश करने वाली राक्षस से, आसुरी शक्तियों को नियंत्रित करने वाले उनके विनाशकारी कृत्यों का विनाश करने वाले स्वयं उन्हें ही विनष्ट करने में समर्थ रक्षोग यहाँ संपन्न होते थे इस कार्य का संचालन ऋषिकाठक करते थे जो स्वयं रुद्र के उपासक होने के साथ स्वयं भी रौद्र तेज से संपन्न थे असुरता उनके नाम से भयक खाती थी विनाशक कृत्याओं के वे काल थे अपनी महान तेजस्विता के बावजूद वह हृदय से सजल व सौमित थे सुदीर्घ काल से वे महर्षि महर्षयाज्ञ वल्के सहयोगी थे इस समय भी वे महर्षि के साथ ही बैठे थे उनके साथ ऋषि दीर्गत माँ कुछ सेवा ऋषिगृत सम्मत भी थे जो महर्षि महर्षयाग्ञ वल्के ही सूत्र से आबद्या आए हुए थे ये सब ऋषिगण हमेशा कहा करते थे की महान तत्व महान योगी एवं महान यज्ञ विज्ञानी ऋषि यज्ञ वल्के का सानिध्य सुदुर्लभ है सुपावन है महर्षि इस समय समझा रहे थे कि यूं तो प्रत्येक लोकहित कार्य कर्म यज्ञ है जिन कर्मों में स्वार्थन का तनिक भी कलुष नहीं होता जो सर्वथा नहीं, मेरे लिए नहीं लोकहित के लिए है के भाव से प्रेरित व प्रवर्तित होते हैं वे सभी कर्म यज्ञ हैं। स्वयं परमेश्वर ने यह सृष्टि यज्ञ भाव से यज्ञ प्रयोग से और यज्ञ कर्म करने के लिए उत्पन्न की है इसलिए वह श्रेष्ठतम यज्ञकर्ता है और यज्ञ पुरुष कहलाते हैं लेकिन इसके बावजूद यज्ञ का सर्वोत्कृष्ट एवं समर्थ विज्ञान है जिसके विविध प्रयोग बाह्य जगत में अंतर जगत में स्थूल कर्म एवं सूक्ष्म क्रियाओं से किए जाते हैं इनके मुख्य भेद हैं, जैसा कि रिकवाणी कहती है अग्निर्विद्वा कल्पया पंचायत सप्तंत्र रिक एक शून्य पाँच दो चार परंतु उपभेदों की कोई सीमा नहीं है इतना कहते हुए महर्षि थोड़ा रुके खिचित विचार मग्र हुए फिर कहने लगे कि यज्ञ प्रयोग में भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों शक्तियों का सामंज से पूर्ण संतुलित एवं सर्वोत्कृष्ट उपयोग होता है यज्ञ की भौतिक शक्तियों की बात कहें तो विविध श्रेणी का ताप देने वाली अलग अलग काष्ट संविधाएं जैसे की अम्र अश्वत्थ उदुम्बर अर्क बिल्व इन सभी का तापक्रम अलग है भिन्न भिन्न गुणों वाली औषधिया भी यज्ञ प्रयोग की भौतिक शक्ति का घटक है यज्ञ कुंडों के विविधाकार प्रकार भी यज्ञ ऊर्जा को संरक्षित व अभिवर्धित करने के लिए हैं। ये और इस जैसे कई और घटक यज्ञ की एक शक्तियों के प्रतीक हैं। यज्ञ प्रयोग आध्यात्मिक शक्तियों के महत्वपूर्ण तत्व हैं भिन्न भिन्न प्रकार के मंत्र उनके उच्चारण के विविधारोह अवरोह क्रम इनके यज्ञ प्रयोग में भागीदार ऋत्विक होता आदि अनुष्ठित साधकों की साधना की संकल्पित आध्यात्मिक ऊर्जा इन दोनों भौतिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों का यज्ञ के वैज्ञानिक प्रयोग में कुशल सामंजस्य एवं संतुलन उत्पन्न करते हैं विशिष्ट मुहूर्त जो अलग अलग तिथियों योगों के अनुसार अंतरिक्षीय ऊर्जा प्रवाहों को अपने विशिष्ट कार्य में उपयोग कर यज्ञ प्रयोग को परम समर्थ एवं सार्थक बना देते हैं यज्ञ से परज पर्यावरण परिशोधन का रहस्य भी इसी में समाविष्ट है महर्ष यज्ञ वल्क्य की वाणी से अभिव्यक्ति यज्ञ विज्ञान की गुण सूक्ष्म व्याख्या श्रोताओं को अभिभूत कर रही थी सभी अभिभूत थे। बस शीघ्र सम्मत के अंतर्मन में अंतर्ज्ञ की जिज्ञासा यदा कदा कौंद जाती थी तत्व वेता एवं महान योगी यज्ञ वल्के इस पर हल्के से मुस्कराये और कहने लगे बाह्य यज्ञ प्रयोग की भांति आंतरिक यज्ञ प्रयोग भी विशिष्ट है इन्हें सम्यक रीति से करने पर असामान्य एवं असाधारण आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास होता है थोड़ा ठहर वे बोले हमारा अस्तित्व हमारा व्यक्तित्व स्वयं में एक विशिष्ट यज्ञ है इसमें भी बाल की ही भांति मन प्राण एवं देह वाली तीन मेखलाएँ हैं इनमें से संकल्प से सृजन करने वाली मन मेघखला के अधिष्ठाता ब्रह्मा, पोषण करने वाली प्राण मेघखला के अधिष्ठाता विष्णु एवं स्वयं मन के सत्कर्मो एवं दुष्कर्मों से भगवान महेश्वर के शिव एवं रुद्र रूप को प्रकट करने वाली देह मेखला के स्वामी रुद्र महेश्वर है इस श्रेष्ठतम यज्ञ प्रयोग के भागीदारों की चर्चा करते हुए श्रुति कहती है तसैवान विदुषो यज्ञ यजमान है श्रद्धा पत्नी हो रोवेदी वेद शिखा वाघ होता प्राण उदगाता चक्षुरु मनोब्राहमा श्रोतमाग्रीधर मंगण तथा उद्गाता इस आध्यात्मिक यज्ञ में आत्मा यजमान श्रद्धा यजमान की पत्नी हृदय वेदी वेद शिखा वाणी होता प्राण उदगाता चक्षु अध्रीधर मुख आवाहनी अग्र है इस यज्ञ विशेष में प्रज्वलित कुंडलिनी की महाजवालाए संस्कारों की आहुतियों को स्वीकार कर आत्मा को परमात्मा का स्वरूप प्रदान करती हैं। महर्षि की इस वाणी ने ऋषिकृत सम्मध को गहरी संतुष्टि दी अब दूसरा पक्ष मंत्र का मैं अग्नि परमेश्वर संसारी जीवों के सुख के लिए तथा तुम्हारी हर प्रकार की अर्थात शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक दरिद्रता के विनाश और दान आदि धर्म करने के लिए और जो तुम्हारा सुख स्वरूप है उसके संपूर्ण प्रकाश के लिए तुम्हारे संपूर्ण घर आदि पदार्थ और उनमें रहने वाले परिवार मनुष्य आदि प्राणियों को वृद्धि को प्राप्त करने के लिए और पृथ्वी अंतरिक्ष के मध्य में सुन्दर खाली आकाश में अपने रहने के लिए नवीनतम स्वर जैसे राज्य की स्थापना करो और पृथ्वी के अंदर उसकी गर्भ में अर्थात जमीन के अंदर विशाल आरामदायक रहने योग्य सब सुविधा ऐश्वर्यशाली घर मकान किला बनाकर उसमें निवास करो इस तरह से मैं तुम्हारा कभी त्याग नहीं करता हूँ सर्वव्यापक व्यापक सर्वांतर मुझको प्राप्त करो और इसका हर किसी को ज्ञान देकर लोगों को भी सुखी और समृद्ध करो मन की चंचलता और लो लुपता प्रसिद्ध है अनियंत्रित मन अलहर बछड़े की तरह डाड़ खंडकों में कूदता फांता रहता है उसकी इन गतिविधियों के कारण मनुष्य का सारा जीवन ही अव्यवस्थित हो जाता है आकांक्षाएं बहुत कामनाए असीम पर दृढ़ता और तत्परता जरा भी नहीं ऐसी मनोभूमि उपहासास्पद ही होती है उसमें असंतोष ही असंतोष भरा रहता है उन्नतिशीलों को देख ईर्ष्या बढ़ती है अपने दुर्भाग्य पर रोना आता है असफलता का दोष किसी न किसी पर थोपते रहने की विडम्बना चलती रहती है पर इनसे काम तो कुछ नहीं बनता मन की असंस्कृत स्थिति एक ऐसी कमी है जिसकी पूर्ति संसार की और किसी भी वस्तु से नहीं हो सकती इस कमी के रहते हुए हर व्यक्ति ओछा छोरा अविवेकी असंयमी बाल बुद्धि अविकसित और हर क्षेत्र में असफल ही रहता है एकाग्रता का प्रतिफल मनोमय कोष की साधना का उद्देश्य स्वर्ग मुक्ति असिद चमत्कारों की खोज करना ही नहीं वरण व्यावहारिक जीवन को सुसंय और सुविकसित बनाना है मन की शक्ति उस जल प्रपात की तरह है जो साधारण तह ही मुदत्तों से गिरता और बहता रहता है पर यदि उसी से पंचक्की या बिजली बनाने का कार्य किया जाए तो आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त होने की सुविधा बन जाती है और वह निरर्थक दिखने वाला झरना बहुत लाभदायक एवं उपयोगी सिद्ध होता है मन में जो प्रचंड शक्ति भरी है उसका महत्व जिन्हें जान लिया वे अपना सारा ध्यान मन को नियंत्रित करने में लगाते हैं उसकी चाचलता को रोकते और एकाग्रता को बढ़ाते हैं अच्छे नंबरों से ऊंचे डिवीज़नों से पास होने वाले विद्यार्थी महत्वपूर्ण अन्वेषण करने वाले वैज्ञानिक में धावी वकील डॉक्टर इंजीनियर और कारीगर एकाग्रता के बलबूते पर ही गौरवान्वित होते हैं कवि लेखक चित्रकार गायक कलाकारों में जो प्रतिभा दीख पड़ती है वे उनकी तन्मयता का ही प्रतिफल है कुशल व्यापारी अपने कारोबार में अपने को घुला देता है लक्ष्य को वही वेद पाता है जिसे अर्जुन की तरह बाण की नोक और चिड़िया का मस्तक ही दिखाई देता है भक्त और साधकों को अपने इष्टदेव देव में तनमय हो जाने पर ही साक्षात्कार का लाभ मिलता है समाधि और कुछ नहीं चित को एकाग्र करने की परिपूर्ण सफलता का ही दूसरा नाम है मन ही मित्र मन ही शत्रु गीता में कहा गया है कि वश में किया हुआ मन ही अपना मित्र और अव्यवस्थित चिति अपना सबसे बड़ा शत्रु है जिसने अपने आप को जीत लिया वे तीनों लोग जीत लेने के सम्मान विजय माना जाता है आध्यात्मिक और भौतिक विभूतियां इस संसार में इतनी अधिक हैं कि ध्यान पूर्वक देखने से यह दुनिया जादू की नगरी जैसी प्रतीत होती है परमात्मा की इस पुण्य वाटिका में खिला हुआ हर पुष्प उसका कोई भी पुत्र बेरो प्राप्त कर सकता है पर साथ ही यह प्रतिबंध लगा हुआ है कि मनस्विता की नाप्त औ के आधार पर ही यहाँ ऊंचे स्तरों तक प्रवेश मिलता है जिस प्रकार सिनेमा में अधिक दाम का टिकट खरीदने वाले को अधिक सुविधा की सीट मिलती है वैसे ही ईश्वर के इस जादू नगरी खेल में अधिक आनंददायक अनुभूतियां उन्हें मिलती हैं जिनके पास अधिक मनिता संग्रह होती है मन का ही साम्राज्य इस सारे चेतना जगत पर छाया हुआ है ऋषियों के आश्रमों में उनकी प्रचंड विचारधारा से प्रभावित होकर डगम डगमग ड है युग पुरुष अपने संकल्प बल से संसार की विचाराधारा ही बदल डालते हैं स्वामी दयानंद भगवान बुधवार ईसामसीदी महापुरुषों ने कितने अधिक लोगों का जीवन बदल डाला यह किसी से छिपा नहीं है मनोमय कोश से अगला प्राण मयकोश है कई स्थानों पर पहले प्राण मकोष और फिर मनोमय कोश का उल्लेख मिलता है इस क्रम भेद में उलझने से कोई लाभ नहीं थाली में आए हुए पदार्थों में से पहले दाल खाएं या शाक यह प्रश्न अभिरुचि और सुविधा से संबंधित है कोई सैद्धांतिक इसका महत्व नहीं है इस प्रकार मनोमय और प्राण कोश के आगे पीछे वाले क्रम को कोई महत्व नहीं दिया जाना चाहिए मन की शक्ति से प्राण की शक्ति अधिक एवं सूक्ष्म है यह शरीर का एक अंग मात्र है उसे 11वीं इंद्रिय कहा गया है पर प्राण इससे भिन्न इससे प्रबल और इससे सूक्ष्म है इसलिए हमने महत्व की दृष्टि से मन के बाद प्राण की शिक्षा देने का क्रम अपनाया है परा प्रकृति की चेतना शक्तिया सृष्टि परा और अपरा प्रकृति के दो भागों में विभक्त है एक को जड़ दूसरे को चेतन कह सकते हैं शरीर में मन की चेतना पंज तत्वों के सम्मिलन की चेतना मानी जाती है आत्मा में प्रकाश प्राप्त करते हुए भी वे आत्माओं का नहीं शरीर का ही अंश माना जाता है इसी प्रकार विश्वव्यापी पंच तत्वों की महाभूतों के सम्मिलित चेतना का नाम प्राण है प्राण को जीवनी शक्ति भी कह सकते हैं वह वायु में आकाश में घुला तो रहता है पर इनसे भिन्न है जिसे जड़ प्रकृति कहते हैं वस्तुतः वह भी जड़ नहीं है उसमें प्राण की एक स्वर्त मात्रा भरी रहती है पूर्ण निष्प्राण वस्तु पूर्ण पूर्णतः निरुपयोग ही नहीं होती वर्ण नष्ट भी हो जाती है प्राण के अभाव में कोई वस्तु अपना स्वरूप धारण किए नहीं रख सकती उसके जो स्वाभाविक गुण हैं वे भी स्थिर नहीं रहते प्राण को एक प्रकार की सजीव विद्युत शक्ति कह सकते हैं जो समस्त संसार में वायु आकाश गर्मी एवं थर की तरह समायी हुई है यह तत्व जिस प्राणी में जितना अधिक होता है वे उतना ही स्फूर्तिवान तेजस्वी सांसी एवं सुदृढ़ दिखाई देता है शरीर में व्याप्त इसी तत्व को जीवनी शक्ति एवं मोज कहते हैं और मन में व्यक्त होने पर यह तत्व प्रतिभा एवं तेज कहलाता है वीरे में यह विद्युत शक्ति अधिक मात्रा में भरी रहने से ब्रह्मचारी लोग मनस्वी एवं तेजस्वी बनते हैं इसी के अभाव से चमड़ी गोरी पीली होने पर भी गश्का ढांचा सुंदर दिखने पर भी मनुष्य ने उदास मुरझाया हुआ और लोणुक सरीखा लगता है भीतरी तेजस्विता के अभाव से चमड़ी की सुंदरता निर्जीव जैसी लगती है मन को लुभाने वाले सौंदर्य में जो तेजस्विता एवं मृदुलता बिखरी होती है वे हो और कुछ नहीं प्राण का ही उभार है वृक्ष वनस्पतियों पुष्पों से लेकर शिशुओं और शावकों की शोरों किशोरियों में जो कुछ आहलाद दिख पड़ता है वे सब प्राण का ही प्रताप है यह शक्ति कहीं चेहरे के सौंदर्य में कहीं वाणी की मृदुलता में कहीं प्रतिभा में कहीं बुद्धिमत्ता में कहीं कला कौशल में कहीं भक्ति में कहीं अन्य किसी रूप में देखी जाती है प्राण का आध्यात्मिक स्वरूप दुर्गा के रूप में आध्यात्मिक जगत में इसी तत्व को पूजा जाता है शक्ति यही है दुर्गा सप्तशती शक्ति रूपेण सर्वभूत आदि श्लोकों में अनेक रूप से उसी तत्व के लिए नमस्त नमस्त नमस्त नमोन्मय कहकर अभिवंदन किया गया है विजयदशमी की शक्ति पंच के रूप में हम इस प्राण तत्व का ही आह्वान अभिनंदन करते हैं विश्व सृष्टि में समाया हुआ यह प्राण जब दुर्बल पड़ जाता है तो हीनता का युग आ जाता है सब जीव जंतु दुर्बल का अल्पजीवी मंद और हीन भावनाओं वाले हो जाते हैं किंतु जब इसकी प्रणता रहती है तो इस सृष्टि में सब कुछ उत्कृष्ट रहता है सत्युग और कलयुग का भेद इस विश्व प्राण की प्रणता और वृद्धता पर निर्भर है जब सृष्टि में से यह प्राण वृद्ध होते होते मरण की परिसाप्ति की स्थिति में पहुँचता है तो प्रलय की घड़ी प्रस्तुत हो जाती है परमाणुओं के एक दूसरे के साथ संबद्ध रखने वाला चुंबकत्व प्राण ही नहीं रहा तो वे सब बिखर कर धूल की तरह छित्रा जाते हैं जितने स्वरूप बने हुए थे वे सब नष्ट हो जाते हैं इसी का नाम प्रलय है जब दीर्घ काल के पश्चात यह प्राण चिरनिद्रा में से जागकर नवजीवन ग्रहण करता है तो सृष्टि उत्पादन की प्रक्रिया पुनः आरंभ हो जाती है जीवात्माओं को इस परा और अपरा प्रकृति का आवरण धारण करके कोई स्वरूप ग्रहण करने का अवसर मिलता है और वे पुनः जीव जंतुओं के रूप में चलते फिरते दृष्टिगोचर होने लगते हैं। यह प्राण तत्व किन्हीं प्राणियों को पूर्व संग्रहित संस्कार संस्कार पूर्णियों के कारण जन्मजात रूप से अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है इसे उनका सौभाग्य ही कहना चाहिए पर जिन्हें व्यून मात्रा में प्राप्त है उन्हें निराश होने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है प्रयत्नों के द्वारा इस तत्व को कोई भी अभिष्ट आकांक्षा के अनुरूप अपने अंदर धारण कर सकता है जिसमें कम है वह है उसकी पूर्ति इस विश्वव्यापी प्राण तत्व में से बिना किसी रोक टोक चाहे जितनी मात्रा में लेकर कर सकता है जिनमें पर्याप्त मात्रा है वह और भी अधिक मात्रा में उसे ग्रहण करके अपनी तेजस्वीता और प्रतिभा में अभीष्ट अभिवृद्धि कर सकते हैं प्राण तत्व की उपलब्धि यू स्वास्थ्य जन्मजात रूप से भी किसी किसी का अच्छा होता है कोई कोई आहार व्यहार ठीक रखने मात्र से बलवान बने रहते हैं व्यायाम की पूर्ति वे अपने दैनिक कार्यों से भी कर लेते हैं तात्पर्या कि बिना व्यायाम के भी कितने ही व्यक्ति बलवान और परिपुष्ट देखे जाते हैं इतने पर भी व्यायाम का महत्व कम नहीं होता जिन्हें विशेष रूप से अपना स्वास्थ्य संभालना है उन्हें नियमित व्यायाम को अपने दैनिक जीवन में स्थान देना पड़ता है कोई पहलवान कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं होता जो रोज व्यायाम न करता हो स्वास्थ्य की अभिवृद्धि के लिए जिस प्रकार व्यायाम का एक विशेष महत्व है उसी प्रकार प्राण शक्ति की अभिवृद्धि के लिए प्राणायाम का स्थान है प्राणों के व्यायाम को ही प्राणायाम कहते हैं जीवन विकास के लिए प्राण धन की समुचित मात्रा चाहिए इसका उपार्जन करना अपने को एक बड़ी शक्ति से वंचित रखना ही कहा जाएगा धन के बिना व्यापार नहीं हो सकता पूंजी के अभाव में कोई उद्योग धंधा चल सकना संभव नहीं इसी प्रकार चेतना और प्रेरणा प्रतिभा और पुरुषार्थ के बिना जीवन विकास की प्रक्रिया अग्रसर नहीं हो पाती यह सब लक्षण प्राण शक्ति के ही हैं। प्राण का संपादन जीवन व्यापार के लिए आवश्यक पूंजी एकत्रित करने के समान है इस तथ्य को भली प्रकार समझकर ही ऋषियों ने अध्यात्म साधना में प्राणायाम को प्रमुख स्थान दिया है संध्या वंदन हवन अनुष्ठान आदि प्रत्येक नित्य नियमित धर्म कार्यो में प्राणायाम को अनिवार्य स्थान मिला हुआ है कोई भी धर्म कार्य ऐसा नहीं जिसे आरंभ करते हुए प्राणायाम न करना पड़ता हो क्यों सभी कार्यों में प्राण चाहिए पर असुरता एवं दुष्प्रवृत्तियों से लड़ते हुए धर्म चेतना को आगे बढ़ाने में पगपग पर प्रलोभनों से संग्राम करना पड़ता है इसलिए आत्म कल्याण के मार्ग पर चलने वाले को अतिरिक्त प्राण की भी आवश्यकता होती है इसलिए प्राणायाम को आवश्यक महत्व मिलना उचित ही है शरीर और मन पर जीवन तत्व का प्रभाव दैनिक जीवन में आवश्यक जीवनी शक्ति प्राप्त करके सफलता के मार्ग प्रशस्त करना हर किसी को आवश्यक होता है इसलिए प्राणायाम की साधारण प्रक्रिया भी सर्व साधारण के लिए उपयोगी है प्राण तत्व के आधार पर शरीर और मन के अनेक रोगों का निर्धारण कर सकना अब विज्ञान समत तथ्य के रूप में सामने आ चुका है मैसमरिज्म और हिप्न के सिद्धांतों से पाश्चात चिकित्सक वैज्ञानिक अब अपने रोगियों को आवश्यक प्राण तत्व प्रदान करके उन्हें रोग मुक्त बनाने में आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त करने लगे हैं हमारी प्राण चिकित्सा विज्ञान पुस्तक जिन्होंने पढ़ी है वे जानते हैं कि औषधि विज्ञान की तरह प्राण विज्ञान भी एक स्वतंत्र आरोग्य विज्ञान है और उसके द्वारा भी अन्य चिकित्सा प्रणालियों की भांति ही रोग मुक्ति एवं आरोग्य वृद्धि का उद्देश्य पूर्ण किया जा सकता है जापान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर शेरा भुज ने विशुद्ध रूप से प्राणायाम के आधार पर अपने असाध्य क्षेत्र रोग से छुटकारा पाया था अच्छा होने पर उन्होंने प्राण विद्या के महान ज्ञान को जनसाधारण में फैलाने का व्रत लिया था और हजारों लाखों व्यक्तियों को इसी आधार पर आरोग्य वृद्धि के लाभ से लाभान्वित किया था भारत के योगी इस तत्व का उपयोग शरीर और मन की साधारण उन्नति में एवं लौकिक समस्याओं के समाधान में करते रहे हैं स्वर विज्ञान इसी का एक स्वतंत्र शास्त्र है शिव आदि कितने ही प्राचीन ग्रंथ इस संबंध में मिलते हैं और प्रहे सभी योग शास्त्रों में स्वर विद्या विद्याधिक उल्लेख मिलता है एक छोटी पुस्तक इस संबंध में अपने यहाँ से भी प्रकाशित हो चुकी है श्वास प्रश्वास प्रक्रिया प्राण को ग्रहण करना श्वास प्रश्वास क्रिया के आधार पर ही संभव होता है प्राण वायु में घुला रहता है इसलिए मोटे तौर से उसे वायु ही समझा जाता है प्राण वायु शब्द भी इसी स्थूल दृष्टि के कारण प्रचलित हुआ है अन्यथा प्राण और वायु दोनों एक दिखते हुए भी वस्तुतः उसी प्रकार पृथक हैं, जैसे मीठे दूध में दूध और चीनी दो अलग पदार्थ होते हुए भी किसी उद्देश्य के लिए मिलाए हुए होते हैं स्वर विज्ञान श्वास विज्ञान के नाम से जो भी प्रक्रिया प्रचलित हैं उन्हें है उन्हें वस्तुतः प्राण विज्ञान ही समझना चाहिए क्योंकि सांस में ली जाने वाली वायु में ऑक्सीजन आदि गुणों को ही साधारण रीति से शरीर खींच पाता है उसमें जो प्राण घुला है उसको विशेष विधि व्यवस्था से प्राणायाम प्रक्रिया से ही प्राप्त कर सकना संभव होता है प्राण कोष की साधना में प्राणायाम का विशेष महत्व माना गया है पर वही सब कुछ नहीं है प्रारंभिक साधकों को श्वास प्रश्वास प्रक्रिया की विशेष विधि द्वारा अखिल आकाश में से प्राण तत्व की आवश्यक मात्रा खींच अपने भीतर धारण करनी पड़ती है जिससे शरीर और मन में आवश्यक बलिष्ठता का समावेश हो सके पीछे प्राण तत्व को आकाश से अभीष्ट मात्रा में खींचकर उसका उपयोग संसार के विभिन्न कार्यों में करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है तो यह निर्देह एक प्रकार का विशाल बिजली घर बन जाता है जिससे अपना ही नहीं दूसरे अनेकों का भी हित साधन हो सकता है किसी बड़े बिजली घर से संबंधित अनेक कल कारखाने चलते रहते हैं और हजारों लाखों घरों में रोशनी पंखा रेडियो आदि की आवश्यकता पूरी होती है प्राण विद्या का आकाश में व्याप्त प्राण प्रवाह को कोड मात्रा में उपलब्ध करके उससे इतना बड़ा श्रेष्ठ साधन कर सकता है जितना कर सकना किसी अमीर धनी सत्तावान एवं शासन के लिए संभव नहीं है बारह दहशत भूत अलौकिक दिव्य अनुभूति यजुर्वेद प्रथम अध्याय द्वारस मंत्र भाषा अग्नि में जिस द्रव्य को होम किया जात है वे को प्राप्त होकर किस प्रकार का होकर क्या गुण करता है इस बात का उपदेश ईश्वर ने अगले मंत्र में किया है वैष्णव सुधातो युवम बारह पदार्था है विद्वान लोगो तुम जैसे सवितु सकल जगत के उत्पादक परमेश्वर के प्रसुए उत्पन्न किए हुए इस संसार में अच्छि निर्दोष और पवित्र पवित्र करने का कारण जो सूर्य से सीरे की रश्म भी किरण है उनसे यज्ञ संबंधी प्राण और अपान की गति तथा पवित्रे पदार्थों को पवित्र करने का भजो कारण है स्थ हो और जैसे उक्त सूर्य की किरणों से अग्रे आगे समुद्र अथवा अंतरिक्ष में चलने वाले अग्रे प्रथम पृथ्वी में रहने वाली सोम औषधि के सेवन तथा देवी दिव्य गुणयुक्त वह वे, वे आप ए, जल पवित्र हो वैसे नयत पवित्र पदार्थों का होम अग्नि में करो वैसे ही मैं अद्य आज के दिन इम इस यज्ञम पूर्वोक्त क्रिया संबंधी यज्ञ को प्राप्त करके अग्रे जो प्रथम सुधातुम श्रेष्ठ मनादि इंद्रिय और सुवर्णादि धन वाला यज्ञपतिम यज्ञ का नियम से पालन करने वाला तथा देवयुव विद्वान और श्रेष्ठ गुणों को प्राप्त कराने वाली यज्ञपतिम यज्ञ की इच्छा करने वाला मनुष्य है उसको उत्पुनामी पवित्र करता हूँ भावार इस मंत्र में लुप्तुप तो मालंकार है जो पदार्थ सहयोग से विकार को प्राप्त होते हैं वे अग्नि के निमित्त से अति सूक्ष्म परमाणु रूप होकर वायु के बिचरे करते हैं और कुछ शुद्ध भी हो जाते हैं परंतु जैसी यज्ञ के अनुष्ठान से वायु और वृष्टि जल की उत्तम शुद्धि और पुष्टि होती है वैसी दूसरे उपाय ऐसी कभी नहीं हो सकती है इसमें विद्वानों को चाहिए कि होम क्रिया और वायु अग्नि जल आदि पदार्थ अथवा शिल्प अच्छी-अच्छी सवारी बनाकर अनेक प्रकार के लाभ उठावे अर्थात अपनी मनोकामना सिद्ध करके औरों को भी सभी कामनाओं को सिद्ध करें जो जल इस पृथ्वी से ऊपर उठकर अंतरिक्ष आकाश में व्याप्त होकर और वहां से लौट फिर पृथ्वी आदि पदार्थों को प्राप्त होते हैं वो और जो मेघ में रहने वाले है वे दूसरे कहाते हैं ऐसी शतपथ ब्राह्मण में मेघ का वृत्त तथा सूर्य का इंद्र से वर्णन करके युद्ध रूप कथा के प्रकाश से मेघ विद्या दिखलाई है इस ब्रह्मांड में जो सबसे शुद्ध पवित्र निर्मल निर्दोष मूल तत्व रूप से स्थित परमेश्वर है वही परमेश्वर सभी जीवन का मूल स्रोत प्राण अपान जीवन रूप है वे दो प्रकार की वायु की तरह है एक वायु जो अंदर जाकर जीवन बन जाती है और दूसरी वायु जो शरीर से बाहर निकलती है यही मृत्यु है जिस प्रकार से दो सूर्य की मुख्य किरणी हैं मित्रा वरुणा जिनके द्वारा यह सकल जगत का उत्पादक सर्वज्ञ सब को उत्पन्न करता है इसके उपरांत यही परमेश्वर सभी को छिन्न भिन्न करके जिस प्रकार से बहुत तत्वों का सहयोग करता है उसी प्रकार से उनका वियोग अलग अलग करके उन सब को शुद्ध और पवित्र करता है इस जगत में कोई भी पदार्थ पूर्णतः शुद्ध रूप से जगत में नहीं मिलता है उसको किसी न किसी प्रकार वैज्ञानिक तकनीकी से शुद्ध किया जाता है मंत्र बहुत सुंदर तकनीकी के बारे में उपदेश कर रहा कि जिस प्रकार से सूर्य की किरणें हमारे वायुमंडल को शुद्ध करती प्रकाश संषण के माध्यम से करता है ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर हमारे अंतर के वायुमंडल को शुद्ध करता है जिस प्रकार से सूर्य की किरणों के माध्यम से प्रकाश संषण के द्वारा पादप अपना भोजन तैयार करते हैं ठीक ऐसे ही परमेश्वर की प्रकाश की किरणों आत्मा प्राण को अपना भोजन बनाती है इसके अतिरिक्त दिव्य गुणयुक्त जो पदार्थ है जैसे जल शुद्ध करता हमारी बाहरी शारीरिक अंगों को उसी प्रकार से यह वायु प्राण रूप हमारे अंतर को शुद्ध और पवित्र करता है जिस विधि को प्राणायाम कहते हैं इससे पहले यह परमेश्वर अनंतरिक्ष में उपस्थित सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर उपस्थित सुम आदि औषधि को प्राणियों के सेवन करने के लिए आज भी इस पवित्र रूप कार्य प्रकाशता शेषण द्वारा कर रहा है ऐसा ही तुम सभी पवित्र पदार्थों का होम अग्नि में करो और अच्छी प्रकार से यज्ञ के नियमों का पालन करते हुए कि जिससे कि तुम सब श्रेष्ठ मन इंद्रिया आदि और सुवर्ण प्राप्ति के लिए यज्ञ की इच्छा करने वाला मनुष्य बनो और इसके साथ विद्वता को धारण करने वाले विद्वान बनकर श्रेष्ठ गुणों को प्राप्त करो और दूसरों को प्राप्त कराने में सहायक बनो सूर्य ही बादल बनने का कारण है सूर्य ही उनको बादलों को छिन्न भिन्न करके बारिश का भी कारण है और यह बारिश इस पृथ्वी पर सभी प्रकार की धन्यता समृद्धि उपज का कारण है जिसे परजय भी कहते हैं परजयती परजय परज समुद्भव जल ही जीवन का आधार है जल वृष्टि ही अमृत का पर्याय है हमारा देश वेद और ऋषि परंपरा का अनुसरण करने वाला भारतवर्ष है धर्म आस्था श्रद्धा और दैवीय शक्ति के प्रति समर्पण ये जन जन के जीवन का प्राण है आज के इस आधुनिक विज्ञान से परे यहाँ तो पहले कई ऐसे संशोधन हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने वेद की सहायता से किए हैं जिनको प्रमाणित करने में आज के आधुनिक विज्ञान को शायद सदिया लग जाए पर जो कराने वाली प्राकृतिक व्यवस्था हैं। वैदिक काल में प्रकृति की दिव्य शक्तियों को ही देवता कहा गया था आधुनिक विज्ञान जिसे पर्यावरण चक्र या इकोलॉजिकल साइकिल कहता है ऐसा ही एक विषय है मानसून बारिश वर्षा जिसका सटीक अनुमान करने में शायद कहीं आधुनिक विज्ञान की चूक होने पर पूरा देशा आहत भयावह हो जाता है आसमान में बादल दिखे न दिखे बारिश को लेकर सभी के चेहरे पर भय और चिंता के बादल तो जरूर उतर आते हैं अतिवृष्टि या अनावृष्टि ये अघोचर रहस्य सभी को प्रभावित करता है हमारा देश कृषि प्रधान है सिंचाई के सीमित स्रोत के कारण ज्यादातर कृषि का बारिश पर अवलंबन देखा जाता है वर्षा या वृष्टि को जीवन का आधार माना गया है जब इसके प्रमाण मात्र का निश्चित मात्र से कम या अधिक होना पूरे अर्थ को ग्रस्त ध्वस्त कर देता है हमारे वेदों में षंग में ज्योतिष को भी बड़ा महत्व दिया गया है जो की कालखंड कि नभ मंडल की, की अगोचर गतिविधियों की सटीक गणना पर आधारित है जिनकी सहायता से ग्रह नक्षत्र की सही गणना करके सभी विषयों पर सटीक जानकारी और पूर्वानुमान संभव है हाँ यहाँ ये भी संभव है कभी कभी कोई ज्योतिषी की गणना में कोई चूक हो लेकिन वेद और शास्त्र गलत नहीं इससे भी परे बात करें तो शुक्ल और अन्य वेदों पुराणों में परजय याग पर जय सूक्त का प्रावधान मिलता है याग अनेकों प्रकार के बताए हैं जिनकी सहता से मनुष्य देवी देवताओं को प्रसन्न कर अपने इच्छित संकल्पों की पूर्ति सहज ही कर सकता है इन्द्र वरुण अग्निजय से देवताओं का आराधन कर पर्याप्त जल की वृष्टि मांगने का प्रावधान वेदों में विदित है इस संगत अनेकों सूक्त मंत्र श्लोक और स्तुति सर्व विदित है तो साथ कुछ लोग उक्ति अनुसार टोट के और उपाठ भी किए जाते हैं यहाँ बात करें परजय याग की परजय याग सुचारू वर्षा के लिए किया जाता है परजय याग में ऋग्वेद के पंचम मंडल के तिरासी चौरासी वे सूक्त से ऋग्वेद के सप्तम मंडल के दस करोड़ ग्यारह लाख दो हजार एक तीन वे सूक्त से और ऋग्वेद के दशम मंडल के तीस वे सूक्त ऐसी आहुति दी जाती है परजय याग में तीन लाख बीस का आहुति का क्रम है या एक एक लाख साठ हजार कम आहूतियों का भी क्रम है पर परज याग में इकतीस मन हवन सामग्री लगती है जिनमें इकतीस मंत्रों के याता विद्वान की सहायता जरूरी है विस्तार से करे तो ग्यारह दिनों में संपन्न होता है इनमें मुख्यतः इंद्र वरुण दश और भगवान रुद्र की ही मंत्र आहूति बताई है जो की इस जगत के वायुमंडल और बारिश वर्षा को नियंत्रित करते हुए उन्हें को प्रसन्न कर वरदान स्वरूप इच्छित बारिश और सुखमय जनवरी जीवन की कामना करी जाती है इतना ही नहीं जब जरूरत से ज्यादा बारिश हो तो उसे रोकने का भी उपाय हो रहा जन्म हमारे वेदों पुराणों में निर्दिष्ट है गायत्री मंत्र से एक सौ आठ अथवा एक हजार देने ऐसी घोर बारिश भी रोक जाती है देवी भाग ग्यारह चौबीस प्रमाण तो भरे पड़े हैं जरूरत है शास्त्रों के प्रति पूर्ण श्रद्धा और समर्पण की प्राचीन और अर्वाची विज्ञान जनवरी जनवरी के सुख शांति और समृद्धि के लिए ही प्रवृत्त है बस उसमें अपनी आस्था बनाए रखें जब एक ही गणना में कोई चूक लगे तो दूसरे की सहायता लें हमारे वेदों और उनमें बताए मंत्र आज भी हमारे कल्याण और अभ्य उतने ही समर्थ है ऋग्वेद के ऋषि उसे परजय कहते हैं ऋग्वेद के सातवें मंडल सुख एक सौ एक सूक्त मंडल ऋषि देवता छंद ज्योति हग्रह दोनों सह वीण गर्भवन औषधीन आ सदह जाता है एक, यह वर्धन है औषधीन आ यह अपत है देविषे अभिष्टी अस्मे इति दो अभीष्टिअस्मेंो एवत्ति सुतो एव इतित्वत चक्रेस पितपतिगृहण्ण मेन पिता वर्ग माता तेन पिता ते पुत्र तीन यस्मिन यस्वा भुवनासाव त्रेध ससुहाप्य त्रको शासना सह से मदत अभितः विरक्षार पर अस्तु जया राजस्तु अंतरा जुजोषतृषंत अस्पी पल्ला पांच सै रे तृषभ आत्मा जगत सहच तत्म तु शारदा युन पात स्वस्थि सदा ऋग्वेद मंडल सात सुक्त एक सौदो पजयूषि वशिष्ठ मैत्रृणीवाकुमार आग्नेजय छंद पाद गायत्री परजयाथम गायत्री एक गर्भवन औषधीन गांधोती अर्वता परजन है पुरुषीणाम दो परजय सूक्त में वर्णन मिलता है कि वर्षा के बिना जीवन असंभव है इसलिए परजय को जीव जगत का सर्वस्व बताया गया है शून्य सात एक शून्य एक दो बताते हैं कि वे जलों के संवर्धक हैं और वनस्पतियों औषधियों में वृद्धि करते हैं वर्षा यू ही नहीं होती दिव्य शक्तियां वनस्पतियों औषधियों और, और संपूर्ण प्राणी जगत को प्यार करती हैं। वर्षा परजय आदि देवों की अनुकम्पा है आकाश पिता है धरती माता परजय पिता का अमृत रुपये है माता पृथ्वी इस रुपये को प्राप्त करती है खुशी में गद, -गद होती है संतिक प्रवाह बढ़ता है हिरण्य वर्णु का या है या या अग्नि दधीरे जो जल सोने के समान आलोकित होने वाले रंग से सम्पन्न अत्यधिक मनोहर शुद्धता प्रदान करने वाला है जिससे सविता देव और अग्नि देव उत्पन्न हुए हैं जो श्रेष्ठ रंग वाला जल अग्निगर्भ है वह जल हमारी व्याधियों को दूर करके हम सबको सुख और शांति प्रदान करे या राजा वरुण याति मधे सत्यान ऋते अवप या अग्नि जिस जल में रहकर राजा वरुण सत्य एवं वाला जल अग्नि को गर्भ में धारण करता है वे हमारे लिए शांतिप्रद हो या शांति देवी कृणवंती भक्षण या अंतरिक्षे बाहुदा भवंती या अग्नि गर्भवंध अधवर्ण नास्ता न आपैश जिस जल जल के सार तथा इंद्र आदि में में सेवन करते करते हैं, हैं, जो अंतरिक्ष विविध प्रकार से निवास अग्निगर्भ हम सुख और शांति प्रदान करे शिव माचक सुषा पशुता पैशि परिशत्व में घृतः शुक्षिओ यहा पाव कास्ता नंसियो न भगवंतु हे जल के अधिष्ठाता देव आप अपने कल्याणकारी नेत्रों द्वारा हमें देखें तथा अपने हितकारी शरीर द्वारा हमारी त्वचा का स्पर्श करें तेजस्विता प्रदान करने वाला शुद्ध तथा पवित्र जल हमें सुख तथा शांति प्रदान करे। वेदों में जल को देवता माना गया है किंतु उसे जल न कहकर आप है या आपो देवता कहा गया है ऋग्वेद के पूरे चार सूक्त आपो देवात के लिए समर्पित है एक ऋग्वेद प्रथम मंडल के तेईसवें सूक्त के मंत्र दृष्टि ऋषि में थे कांड है इस के मंत्र ग्र देश सोलह सत्रह अठारह गायत्री छंद में उन्नीसवा मंत्र पुरुष छंद में इक्कीसवा मंत्र प्रतिष्ठा छंद में एवं मंत्र ग्र देश बीस तथा बाईस तेईस क्रमशः अनुष्टुप छ में निबद्ध है मंत्र अम्बयो यंत्री मधुना पज्ञ की इच्छा करने वालों के सहायक मधुर रूपे जल प्रवाह माताओं के सदृश पुष्टिप्रद है विद्ध को पुष्ट करते हुए यज्ञ मार्ग से गमन करते हैं या उप सूर्य या फिर वासुर जो ये जल सूर्य में सूर्य किरणों में समाहित हैं अथवा जिन जलों के साथ सूरे का है ऐसे ये पवित्र जल हमारे यज्ञ को उपलब्ध हों अपो देवी रूप वहीं गाव वी बनती न सिंधु हमारी गायें जिस जल का सेवन करती है उल का हम स्तुतगान करते हैं अंतरिक्ष भूमि पर प्रवहमान उन जलों के लिए हम हवे अर्पित करते हैं स्व अंतर अब सुष मत प्रशस्त है देवा भगवत है जल में अमृतोपम गुण है जल में औषधीय गुण है हे देवो ऐसे जल की प्रशंसा से आप उत्साह प्राप्त करें अपसु में सोमो अब्रविदर विश्वाणी भेज जा अग्निजग विश्व शांत विश्वभेश जी मुझ मंत्र दृष्टा ऋषि से सोमदेव ने कहा है कि जल में जल समूह में सभी औषधिया समाहित हैं जल में ही सर्व सुख प्रदायक अग्नि तत्व समाहित है सभी औषधियां जलों से ही प्राप्त होती हैं आप तीन जल समूह जीव रक्षक औषधियों को हमारे शरीर में स्थित करें जिससे हम निरोग होकर चिरकाल तक सूर्य देव का दर्शन करते रहे इदमा पै प्रथम वहत यद के चुता अभिदुद्रो यदे पोतान हे जल हम याजको ने अज्ञानतावसन जो दुष्कृत किए हों, जानबूझकर किसी से द्रोह किया हो सत्पुरुषों पर आक्रोश किया हो या असत्य आचरण किया हो तथा इस प्रकार के हमारे जो भी दोष हों, उन सब को बहाकर दूर करें आपको पयस्वान अग्नि आगे तमाशन सृज व चाह आज हमने जल में प्रविष्ट होकर अवमृत स्नान किया है इस प्रकार जल में प्रवेश करके हम रुपये से अपलावित हुए हैं हे पयस्वान हे अग्निदेव आप हमें वर्चस्वी बनाए हम आपका स्वागत करते हैं सूक्त आपो देवतारिग्वेद के सातवें मंडल के सूक्त सैतालीस वृष्ट ऋषि वरिष्ठ मैत्रावृणी है देवता अपह तथा छंद त्रष्ठुप है मंत्र आपो योन वह प्रथम दरान मूर में मकर बो वन सुचिम्रे प्रमद्य घृत्य पृष्ण मधुमंत्र बनेम हे जल देवत्वों के इच्छुकों के द्वारा इंद्रदेव के पीने के लिए भूमि पर प्रवाहित शुद्ध जल को मिलाकर सोमरस बनाया गया है शुद्ध पाप रहित मधुर रसयुक्त सोम का हम भी पान करेंगे वो एस्पान यस्मिनिंद्रो तमश्याम देवयंतो वो अध्यय हे जल देवता आपका मधुर प्रवाह सोमरस में मिला है उसे शीघ्र अग्निदेव सुरक्षित रखे उसी सोम के पान से वसुओं के साथ इंद्र मत होते हैं हम देवत्व की इच्छा वाले आज उसे प्राप्त करेंगे शत सिंधु ये जल देवता हर प्रकार से पवित्र करके तृप्ति सहित प्राणियों में प्रसन्नता भरते हैं वे जल देव यज्ञ में पधारते हैं परंतु विघ्न नहीं डालते इसलिए नदियों के निरंतर प्रवाह के लिए यज्ञ करते रहे या सूर्य रश्मि भीम्य इंद्री अर्दा गात तो सिंध वो वरिपात सदान है जिस जल को सूर्य देव अपनी रश्मियों के द्वारा बढ़ाते हैं एवं इंद्र देव के द्वारा जिन्हें प्रवाहित होने का मार्ग दिया गया है हे सिंधो, जल प्रवाहों, आप उन जलधाराओं से हमें धन धान्य से परिपूर्ण करें तथा कल्याण प्रसाद से हमारी रक्षा करें सूक्त उचास देवता अतिवृष्टि में देवताओं से रक्षा की प्रार्थना ऋग्वेद के साथ में मंडल के सूक्त ४९ की मंत्र दृष्ट ऋषि वशिष्ठ मैत्रावृणी है देवता अपे है तथा छंदुप है मंत्र समुद्र ज्येष्ठाना इंद्र या वज्री वृषभराज त आपो देुद्र जिनमें ज्येष्ठ है वे जल प्रवाह सदा अंतरिक्ष से आने वाले हैं, इंद्रदेव ने जिनका मार्ग प्रशस्त किया है वे जल देव यहाँ हमारी रक्षा करें या आप दिव्या उत्वां रवनी उत्वा समुद्रता या, या शुचा आप हमाम जो दिव्य जल आकाश से वृष्टि के द्वारा प्राप्त होते हैं जो नदियों में सदा गमनशील हैं, खोदकर कर जो कुए आदि से निकाले जाते हैं और जो स्वयं स्रोतों के द्वारा प्रवाहित होकर पवित्रता बिखेरते हुए समुद्र की ओर जाते हैं वे देवता तो पवित्र जल हमारी रक्षा करें या सा राजा वरुणो याति मधे सत्यान ऋतना नाम मधुच्युत शुक्षी हो या पाव कास्ता आप हो सर्वत्र व्याप्त होकर सत्य और मिथ्या के साक्षी वरुण देव जिनके स्वामी हैं वे ही रसयुक्ता दीप त्रिमती शोध जल दिव्या हमारी रक्षा करें यासु राजा वरुण यासु सोम विश्व देवा या सूर्य मदंति वैश्वान या स्वाग्न प्रविषस्ता राजा वरुण और सोम जिस जल में निवास करते हैं जिसमें विद्यमान सभी देवगण अंसे आनंदित होते हैं विश्व व्यवस्थापक अग्निदेव जिसमें निवास करते हैं वे जल देव हमारी रक्षा करें साथ ही नैमित कर्मकांड में भी देखें तो कलश पूजन अनिवार्य रूप से निर्देशित है जो जल के देवता वरुण की प्रार्थना बताई जाती है वेदों में वरुण का आवाहन पूजन जिस गरिमा से हुआ है वे अयत्र दुर्लभ है अग्नि और वरुण की प्रार्थनाओं के सुख अजुर्वेद में अनेकों स्थान पर बताए हैं नदियों में जलधारा का पूजन और वशारितु में पर्वतों पर कचारे मेघों का स्वरूप वर्षा के प्रतिभा वरुण पूजन है बोधी श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि अनाथ भवं भूताने परजया न संभव है परजयो यज्ञ कर्म स्मुद्भव भट गई तीन देश सभी जीव प्राणी अंत से उत्पन्न पुष्ट होते हैं अन की उत्पत्ति वर्षा से होती है वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ यथा संपन्न करने से होती है और यज्ञ की उत्पत्ति नियत कर्म वेद की आज्ञानुसार कर्म के करने से होती है निष्कर्ष ये रहा कि जल जीवन है तो जल का आधारित यज्ञ है यज्ञ का प्राण अग्नि है और सुचारु वृष्टि और सुखमय जीवन हेतु समि के कल्याण का भाव धारण कर पर या सत्कार्य देवी आराधन करते रहे ना शास्त्र आज्ञा और आत्म कल्याण का सहज स्रोत है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अनेक कारकों द्वारा प्रभावित होती है इसके कुछ कारक बाह्य होते हैं तथा कुछ भी इसके अतिरिक्त कुछ सीमाबद्ध कारक भी होते हैं बाह्य कारण वे होते हैं जो प्रकृति और पर्यावरण में स्थित होते हुए प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं जैसे प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड, तापमान तथा जल आंतरिक कारण वे होते हैं जो पतियों में स्थित होते हुए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करते हैं जैसे भोज्य पदार्थ का जमाव पतियों की आंतरिक संरचना और पत्तियों की आयु इसके अतिरिक्त प्रकाश संश्लेषण को इन सभी वस्तुओं की गति भी प्रभावित करती है जब प्रकाश संश्लेषण की एक क्रिया विभिन्न कारकों द्वारा नियंत्रित होती है तब प्रकाश संश्लेषण की गति सबसे मंद कारक द्वारा नियंत्रित होती है प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड, जल क्लोरोफिल इत्यादि में से जो भी उचित परिमाण से कम परिमाण में होता है वे पूरी क्रिया की गति को नियंत्रित रखता है यह कारक समय विशेष के लिए सीमाबद्ध कारक कहा जाता है बाह्य कारक का प्रकाश प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक प्रकाश है चूंकि सूर्य के प्रकाश से पौधा इस क्रिया के लिए ऊर्जा प्राप्त करता है तथा अंधेरे से यह क्रिया संभव ही नहीं है परंतु कुछ पौधे रात्रि में विद्युतीय प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं ऐसा देखा गया है कि प्रकाश की प्रखरता प्रकाश, प्रकाश की किस्म तथा प्रकाश का समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करते हैं प्रकाश की प्रखरता एक निश्चित सीमा तक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर प्रभाव डालती है कम प्रकाश की प्रखरता में प्रकाश संश्लेषण क्रिया गति कम तथा अधिक प्रकाश की प्रखरता में अधिक हो जाती है यदि पौधे निरंतर प्रकाश में रखे जाए तो ये सोलराइजेशन के कारण पौधे चोटिल हो जाते हैं यह भी देखा गया है कि एक विशेष प्रकाश प्रखरता पर प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर के साथ पूर्ण रूप से संतुलन रखता है जिससे श्वसन क्रिया में निकली CO2 तुरंत ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयोग हो जाती है इस प्रकाश की प्रखरता पर हरी कोशिकाओं तथा वायुमंडल के मध्यवात विनिमय नहीं होता है इस प्रकाश प्रखरता को पौधे का संतुलित बिंदु कहते हैं यदि एक पौधा जो पहले से अंधेरे में रखा हो तथा उसको अचानक प्रकाश में लाया जाए तो पहले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की दर तेजी से बढ़ती है परंतु फिर धीरे धीरे कम होकर अंत में एक सामान्य स्तर पर पहुंच जाती है इस समय अथवा अवकाश को जिसमें प्रकाश संश्लेषण की दर सामान्य दर से अधिक होती है उसे इंडक्शन पीरियड कहते हैं प्रकाश की किस्म भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को काफी प्रभावित करती है सूर्य के प्रकाश में सात रंग लाल नारंगी पीला हरा नीला आसमानी व बैंगनी होते हैं इनमें सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण लाल रंग के प्रकाश में इसके बाद कुछ कम बैंगनी रंग के प्रकाश में तथा अन्य रंगों के प्रकाश में और अधिक कम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है प्रकाश का समय भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर निश्चित प्रभाव डालता है कार्बन डाईक्साइड सी ओ दोन वायुमंडल में सामान्य रूप से लगभग दशमलव लग शून्य तीन परसेंट सी की मात्रा होती है तथा यह देखा गया है कि यदि अन्य सभी कारक पौधे को इच्छातम मात्रा में प्राप्त हो तथा वायुमंडल में सी की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाई जाए तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ जाती है परंतु जब सी ओ में शून्य से अधिक हो जाती है तब यह सी हानिकारक हो जाती है तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम हो जाती है प्रकृति में कार्बन चक्र को चित्र में दिखाया गया है तापमान पौधों में प्रकाश संषण की क्रिया के लिए एक निश्चित तापक्रम की भी आवश्यकता होती है सामान्य पौधे में दो से तीन सी तापमान पौधों में प्रकाश संश्लेषण की उच्चतम दर के लिए आवश्यक होता है सामान्य रूप से यह देखा गया है कि तापमान बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया की दर अधिक तथा तापमान कम होने पर कम हो जाती है सामान्य रूप से चार सवा नब्बे सी ऊपर तथा शून्य शून्य सी ऐसी नीचे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है जल जल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह स्वयं एक कच्चा पदार्थ है पानी फोटोकेमिकल प्रक्रियाओं के समय अनेक रासायनिक परिवर्तन ला देता है पानी कोषाओं की आशीनता के लिए आवश्यक है तथा इसके द्वारा स्टोमेटा का खुलना व बंद होना निर्भर करता है जो की वात विनिमय के लिए आवश्यक है इस प्रकार पानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है ऑक्सीजन वायु में ऑक्सीजन की मात्रा डट्टर डट्टर के लगभग होती है ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाले एंजाइम ऑक्सीजन के बढ़ने की स्थिति में अक्रियाशील हो जाते हैं आंतरिक कारण परिम क्लोरोफिल भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है चूंकि इसी के द्वारा प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है वे पौधे या पौधों के वे भाग जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में असमर्थ होते हैं विल सटेटर ने क्लोरोफिल का प्रकाश संश्लेषण की दर पर प्रभाव ज्ञात किया तथा उन्होंने विभिन्न आयु के पतियों में प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन किया तथा क्लोरोफिल की प्रति इकाई के लिए प्रकाश संश्लेषण की मात्रा ज्ञात की तथा उन्होंने उनको परिचयाक अंक कहा प्रोटोप्लाज्म में पाए जाने वाले विकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करते हैं प्रोटोप्लाज्म के चोटिल होने पर भी प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है भोजिक पदार्थ का जमाव प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बना भोजन यदि स्थानीय कोशिकाओं में एकत्रित होता रहे तो प्रकाश संश्लेषण की दर धीमी हो जाती है यह भोजन इन कोशिकाओं से दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित होता रहे तब प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है पतियों की आंतरिक संरचना प्रकाश संश्लेषण की दर पतियों में उपस्थित की संख्या तथा उनके बंद देवान खुलने के समय पर निर्भर करती है पत्ती में जितने अधिक रंध्र होंगे तथा वे जितने अधिक देर तक खुले रहेंगे उतनी ही अधिक कार्बन डाई ऑक्साइड वातावरण से पत्ती में विस्तृत होगी इसके अलावा पत्ती की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट की व्यवस्था भी प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करती है पत्तियों की आयु नई पत्तियों में पुरानी पत्तियों की अपेक्षा प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होती है पति की उम्र बढ़ने के साथ प्रकाश संश्लेषण की दर कम होने लगती है सीमा बदकार कारक जब एक क्रिया विभिन्न कारकों द्वारा नियंत्रित होती है तब प्रकाश सनश्लेषण की गति सबसे मंद कारक द्वारा सीमित होती है एफी ब्लैकमैन ने 1905 सौ में प्रकाश सनश्लेषण के संबंध में अपने शोध प्रपत्र में इस जानकारी को लिखा था बाद में यह एक नियम बन गया जिसका महत्व केवल प्रकाश संश्लेषण ही नहीं सभी जैव रसायनिक क्रियायों के लिए है प्रकाश सन्श्लेषण की क्रिया की गति प्रकाश कार्बन डाई जल क्लोरोफिल द्वारा नियंत्रित होती है। इनमें से जो भी उचित परिमाण से कम परिमाण में होता है वे पूरी क्रिया की गति को नियंत्रित रखता है एवं उसी उस समय के लिए सीमाबद्ध कारक कहा जाता है दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो जिसका द्रव्यमान होता हो और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती हो पदार्थ कहलाते हैं उदाहरण जल हवा बालू आदि भारत के महान रशी कणाद के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत कणों से बने हैं जिसे परमाणु कहा गया है प्रारंभ में भारतीयों और यूनानियों का अनुमान था कि प्रकृति की सारी वस्तुएं पांच तत्वों के सहयोग से बनी हैं। ये पांच तत्व हैं हवा जल अग्नि आकाश पृथ्वी पदार्थों का वर्गीकरण ठोसा पदार्थ की वे भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो ठोस कहलाता है द्रव्य पदार्थ की वे भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित हो द्रव कहलाता है गैसा पदार्थ की वे भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो गैस कहलाता है विशेष टिप्पणी गैसों का कोई पृष्ठ नहीं होता है इसका विशरण बहुत अधिक होता है तथा इसे आसानी से संपीडित किया जा सकता है ताप एवं दाब में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ को बदला जा सकता है परंतु इसके अपवाद भी है जैसे लकड़ी पत्थर ये केवल ठोस अवस्था में ही रहते हैं जल तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाओं में निम्न रूप से साम्य होता है ठोस, तत्व तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक केव रासायनिक विधियों से नत्व तो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है और न ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है यु औौिका वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने हैं यौगिक कहलाते हैं मिश्रण वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है मिश्रण कहलाता है इसे तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है मिश्रण के दो प्रकार होते हैं समांग मिश्रण विष्मांग मिश्रण मिश्रणों का पृथ्वर्ण मिश्रण में उपस्थित घटकों को विभिन्न विधियों द्वारा अलग अलग किया जाता है मिश्रणों के पृथककरण की कुछ सामान्य विधियों निम्नलिखित है रवाकरण इस विधि के द्वारा अकाबन ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है आसवन विधि जब दो द्रवों के क्वनाकों में अंतर अधिक होता है तो उसके मिश्रण को आसवन विधि से पृथक करते हैं ऊर्दपातन इस विधि द्वारा दो ऐसे ठोसों के मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक ठोस ऊर्द्वपात हो दूसरा नहीं अंशिक आसवन इस विधि से वैसे मिश्रित द्रवों को अलग करते हैं जिसमें क्वथनांकों में अंतर बहुत कम होता है प्रभाजी आसवन विभिन्न क्वथनांक वाले मिश्रित द्रवों को भिन्न भिन्न तापों पर आसुद करके उन्हें पृथक करने की प्रक्रिया को प्रभाजी आसवन कहते हैं वर्ण यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों की अवशोषण अभसोपन क्षमता भिन्न भिन्न होती है भाप आसवन इस विधि से कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है पदार्थ की अवस्था परिवर्तन द्रवणांग का गर्म करने पर ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं तो उनमें से अधिकांश में यह परिवर्तन एक विशेष दाब पर तथा एक नियत पर होता है यह नियत ताप वस्तु का द्रवणांग कहलाता है हिमांक का किसी विशेष दाब पर वह नियताप जिस पर कोई द्रव जमता है हिमांक कहलाता है आयतन परिवर्तन और पदार्थों में से अधिकांश पदार्थ गलने पर आयतन में बढ़ जाते हैं ऐसी दशा में ठोस अपने ही गले हुए द्रव में डूब जाता है ढला हुआ लोहा बर्फ एंटीमोनी बिस्मत पीतल आदि गलने पर आयतन में सिकुड़ते हैं। अतः इस प्रकार के ठोस अपने ही गले द्रव में प्लव करते रहते हैं इसी विशेष गुण के कारण बर्फ का टुकड़ा गले हुए पानी में प्लवन करता है सांचे में केवल वे पदार्थ डाले जा सकते हैं जो ठोस बनने पर आयतन में बढ़ते हैं क्योंकि तभी वे सांचे के आकार को पूर्णतया प्राप्त कर सकते हैं मुद्रण धातु ऐसे पदार्थ के बने होते हैं जो जमने पर आयतन में बढ़ते हैं चांदी या सोने की मुद्राएं ढाली नहीं जाती केवल मुहर लगाकर बनाई जाती हैं। मिश्र धातुओं का द्रवणाक उन्हें बनाने वाले पदार्थों के गलनांक से कम होता है क्योंकि अशुद्धियां डाल देने पर पदार्थ का गलनांक घट जाता है हिमकारी मिश्रण किसी ठोस को उसके द्रवणांक पर गलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी जो उसकी गुप्त ऊषमा होगी हिमकारी मिश्रण का बनना इसी सिद्धांत पर आधारित है वाष्पीकरण द्रव से वाष्प में परिणत होने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है यह दो प्रकार की होती है वाष्पन, क्वन